ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है राजकुमार जैन की बाल कहानी चिड़िया की सीख एक पेड़ की डाल पर सोनू और मोनू नाम के दो कबूतर रहते थे सोनू बहुत मेहनती था लेकिन इसके विपरीत मोनू बहुत ही आलसी था मोनू सारा दिन सोता रहता था और सोनू कबूतर बाहर से चुप कर खाने को जो कुछ भी लाता था उसमें से थोड़ा बहुत मांगकर कर मोनू अपना पेट पालता था बरसात आने से पहले सोनू कबूतर तिनके इकट्ठे करके खूबसूरत ऐसी एक घोसला बना लेता और बरसात का मौसम आने पर मजे से उसमें रहता लेकिन जब भी वह मोनू से कहता कि वह भी अपने लिए एक घोसला बना ले तो वह कोई न कोई बहाना करके बात टाल जाता बरसात आने पर हर बार की तरह वह खुशामद करते हुए सोनू के घोंसले में घुस जाता इस तरह मोनू बिना कुछ किए अपना काम चलाता और सोनू दिन भर मेहनत करता रहता एक दिन उस पेड़ पर फिसी नाम की एक चिड़िया रहने के लिए आई सोनू और मोनू किसी और को देखकर बहुत खुश हुए कुछ दिन बाद सोनू ने फीसी को अपनी समस्या बताई तो फीसी ने कहा इसमें मोनू का दोष कम है तुम्हारा दोष अधिक है वो कैसे सोनू ने आश्चर्य से पूछा तुम ही ने उसकी आदत बिगाड़ी है तुम उसे अपने खाने में से हिस्सा दे देते हो और घोसले में रहने की इजाजत दे देते हो तुम्हारे इसी व्यवहार से वह आलसी हो गया है अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगा तो वो बेचारा भूखा नहीं मर जाएगा कैसे मर जाएगा क्या वह खुद जाकर अपना खाना नहीं बटोर सकता बटोर तोड़ सकता है हाँ तुम सही कह रही, कह रही हो, हो, हो। सोनू ने सिर झुकाकर कहा तो फिर तो तुम उसे तो खाना, खाना क्यों देते हो देते अगर तुम, तुम, तुम, तुम उसे तुम खाना देना बंद कर दोगे तो वह खुद मेहनत करेगा फिसी ने उसे समझाया सोनू को फिसी की बात कुछ कुछ समझ में आ गई फिर तो उसने वैसा ही किया जैसा कि फिसी ने कहा था आलसी मोनू दो तीन दिन तक तो बिना कुछ खाए इस उम्मीद में बैठा रहा कि उसे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा लेकिन जब तीन दिन बाद भी कुछ नहीं मिला तो खुद खाने की तलाश में निकल पड़ा और शाम को खाना साथ लेकर ही लौटा यह देखकर सोनू फिर चिड़िया की सूझ पर, पर बड़ा प्रसन्न हुआ अब उसका लाया हुआ खाना दो दिन तक आराम से चल जाता था मोनू ने खाना जुटाना सीख लिया था बरसात का मौसम आने पर घोसले के मामले में भी सोनू ने यही किया आलसी मोनू को सारी बरसात बिना घोसले के भीक भीग कर गुजारनी पड़ी सोनू को दुख तो होता था लेकिन मोनू को सबक सिखाने के लिए उसका बारिश में भीगना भी जरूरी था अगले साल उसने भी बरसात आने के पहले ही अपने लिए घोसला तैयार कर लिया अब वह भी मेहनती बन गया था तब एक दिन फिसी चिड़िया सोनू से बोली देखो भीख दे देकर और बेवजह उसकी सहायता करके तुमने उसकी आदत बिगाड़ दी थी अब वह कितना मेहनती हो गया है और अपने सारे काम खुद ही करता है सोनू ने सहमति में सिर हिलाया और अपने घोसले के लिए तिनके ढूंढने निकल पड़ा सोनू बहुत खुश था अभी, अभी आप सुन रहे थे, थे। बाल, बाल कहानी चिड़िया की, की सीख वाचक स्वर पर भारती परिमल